भगनेत्र विनाशक भगवान तिरी प्रारी आपको नमस्कार है मैं पाप ग्रस्त मूण मानव संसार सागर में डूबा हुआ हूँ मेरी रक्षा कीजिए इस प्रकार स्नान करके बहार निकले और भगवान शंकर का दर्शन करके मोन भाव से भगवान नारायन के समीप जाए म जो विश्णु सरूप उत्तमबट वर्क्स इस्थित है वैं दर्शन मातर से पाप राशी का नाम करने वाला है उसका दर्शन करके उसमें भगवान पुरुशुत्तम की भावना करते हुए दूर से ही प्रणाम करें फिर निन्नाकित मंत्र का उच्चारण करते हुए उसकी प हे विश्णु रूप वट मेरे पापकों को हर लीजिए आपको नमस्कार है आप अव्यक्त सरूप महाप्रलैकाल में भी इस्तिरहने वाले जगत के एक मात्र आश्रे तथा कल्प रक्ष है आपको नमस्कार है इस प्रकार इस्तूति करके मनुष्य उस रक्ष के नीचे भक्त इससे वह सो करोण जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। उसकी छाया में चन्वे मात्र से भी मनुष्यों के पाप दूर हो जाते हैं। तत्पच्चात भगवान के वहन रूप गरुड जी को जब भगवान श्रीहरी के आगे भक्ती से नत्मस्तक भूकर हात जो� भगवान के वहन रूप वेव त्रई में शरीर वाले यग्य रूप और विश्व व्यापी हैं सदा प्रसंद रहने वाले आपको मेरा नमस्कार है इस प्रकार गरुण की इस्तूति करके भगवान के मंदिर में परवेश करें और उसकी तीन बार परिक्रमा करके मंत्र रा� द्वादक्षर ओग नमो भगवते वासु दिवाय मंत्र से जिसमें जिसकी रूचि हो उससे पूजन करें पंचोप चार की विधी से परमेश्वर जगनात जी की पूजा करें पूजा के पच्चात हाथ जुड़कर इस प्रतार स्थूति करें देव देव जगननात आप संसा मेरी रख्शाकरी श्री कृष्न आपकी जय हो जगननाथ आपकी जय हो आप सब के पापों का नाश करने वाले हैं आपके युगल चर्ण बिंद विश्व के लिए बंदनिय है आपको नमस्कार हैं कोटी कोटी भ्रह्मानों के इश्वर आपकी जय हो वेद आपके नि� परहो आप शरण में आये हुए भ्रह्मा, इंद्र तथा रूद्र, आदि दिवताओ, और प्रणत जनुक की पीड़ा को दूर करने वाले हैं, आपको नमस्तार है, समस्त संसार के निवासिस्थान आपकी जय हो, अंतर्यामीन आपकी जय हो, आपको नमस्तार है, अकारण करु विश्व साक्षी परमेश्वर आपको नमस्तार है देविश्वर जिसमें मोह रूपी भर उठते हैं जो अत्यंत दुस्तर है शुधा पिपासा आदि चहों पुर्म्यों के कारण जिसके दूसरे किनारे तक पहुँचना अत्यंत कठिन है कुकर्म रूपी ग्रहों के कारव ज और दुखुरूपी फैन से युक्त है उस संसार समुंद्र के जल में आपकी माया के गुणों से आबद होकर विवश आवस्था में पड़ा हूं। आप अपनी कृपा कटाक सपूर दुष्टी से देखकर वहां से मेरा उधार कीजिए। सुर्श्रेष्ट आप अपनी � भूप और प्यास प्राण के शोप और मोह मन के तथा जरा और मित्तु शरीर के कश्ट है यही संसार सागर की छह उर्मिया है इन से रख्षा कीजी भगवन आपकी शिर्ष्टी में आपके समान दिनों का पालन करने वाला दूसरा कोई नहीं है अतै सब लोगों पर किरपा करन पूर्ण काम परमिश्वर के इस पर्थिम पर आने का और क्या कारण हो सकता है। जगत पते आपके चरण कंलों की शरण में आ जाने से कोई चिंता नहीं रह जाती। क्योंकि आपके चरण बिंद चारों पुशार्त के एक मात्थ सादक है। दर्शन मात्र से सब के समस द्वादक्षर मंत्र से अत्वा आदी में प्रणव लगाकर नाम मंत्र से भी पूजा कर सकते हैं फिर एक आगर्चित होकर प्रणवा मुकर के इस्तुति पाथ के द्वारा उन्हें परसन करें सदा सत्पुर्षों को सुख देने वाले सच्चिदानन सरुक बल राम जी � संपूर्ण जगत का भारधारण करके भी कभी ठकित ना होने वाले बल्भद्र आपकी जैहो अध्यात्मिक आदि ध्याइक और आदि भौतिक तीनों तापों का विकर्षन विनाश करने के लिए आप सदा अपने हाथ में हल ले रहते है शरणगतों और दीनों की रक्षा निर्मन करुणा सागर दीन दयानू दीन बंधू आपको नमस्कार है आपने अपने फड़ के अगरभाग से समस्त चराचर सहित इस प्रत्वी को धारन का रखा है प्रभो जिसके पार जाना कठिन है उस अपार भव सागर से मेरा उद्धार कीजी आप पर और अपर सबसे श् बल्भद्र की इस प्रकार स्तूत्य करके जगत की आदिकारल रूपा कल्याण मैं नेत्रो वाली सुपद्रा देवी की पूजा करें फिर चर्नयों में प्रनाभ करकी उन विजै स्वरूपा भagवती को इस प्रकार परसंद करें देवी सुभद्रै आपकी जय हो संसार से सरनागतों को सुख देने वाली तथा सब को संपुष्ट करने वाली देवी आपकी जय हो परमात्मा के श्रुष्टी पालन और संघार आदि कर्मों की सिद्ध करने वाली उनकी अनुपम पुशक्ति एक मात्र आप ही है आप ही सब लोगों की जननी भगवान विश्म की माया � जगत की मूल भूता सुभद्रा देवी को में प्रनाम करता हूँ इसके बाद सम्मुद्र इसनान के लिए भगवान पुर्शुत्व की प्रात्न करे विश्व भ्यापी चराचर सरूप भगवान विश्णु आपको नमस्कार है प्रहो मेरा सम्मुद्र इसनान निर्� एक आगरेचित हो एवं मोन होकर समूंद्र के समीब जाए और तीरत राज की आत्म का चिंतन करते हुए हात जोड़कर इस मंत्र का उच्चारन करें कोटी कोटी सूर्य के समान प्रकास्मान सुदर्शन आपको नमस्कार है मैं अग्यान अंधकार से अंधा हू रहा हूँ म� पर्थु पर घुट में टेक कर भक्ति भाव से परनाम करें और हे तिरत राज आप जल रूपी विष्णु है समस्त जन्तों के जीवन दाता है और परम शान्ति के हेतु है आपको नमस्तार है यह मंत्र पढ़ते हुए जल के भीतर परवेश करें समुंद्र के जल में डूब क जगत पते तीरत राज तुम्हे नमस्कार है पहले के कोटी शैस्त्र जन्मों में जिस पाप राशी का संचा किया गया है वह सब नश्ट हो जाए इस प्रकार इसनान करके तट पर आजाए और आचमन करके मोन हो दो उज्वल वस्त धारन करें फिर भू देवी और लक्ष्मी � उन्हें मानसिक पूजा से संतुष्ट करें तक पच्चाथ बाहर आवन करके भी पूजा करें जिसकी विली इस प्रतार है